शो no ठॉक का सोबे दिन नंबर थ्री हम झीका करी सीलू पूरा मन लगा गुरु से भला हो के खोर जब से सत गुरु ज्ञान भयो है चले न केहू के जो माँ तुरसाई पिता रिसाय रिसाए बटो हिया लोग ज्ञान खड़ग तिर गुण को मारू पाँच पचीसो चू अब तू मुही ऐसी बनियावे सतगुरु रचा सं आवत साध बहुत सुख लागे जात बिया धर्मदास धर्म दास बिन बेकर जोड़े सुन हो बंद जाके जा जा पद त्रय लोक सि सो साहब कस हो साहब ये विधि निले ची चंचल भाई साहब ये विधि ना मिली माला तिलक उर्मा के नाचरू गावे अपना नहीं नरम जान समझ वेह ये विधि वे ना मिले को बक देख कु मन मेला भाई आखि मुंडीमा नी भया मछरी धरी खाई ये साहब ये विधि नामी कपट कतरिनी पेट में मुख वचन उछ अंतर्गति साहब लखन कहाँ छिप साहब ये विधि निली आदि अंत की वारता सत गुरु से पा कहे कबीर धर्मदास से मुरख समझा वो साहबी ये विधिना मेर मन बस गए साहब कबीर हिंदू के तुम गुरु कहा मुसलमान के पीर दो दिन झगड़ा महादेव आयो न ही शरीर शील संतोष दया के सागर प्रेम प्रतीतमति धीर वेद कि देवमती के आगर दो दिनन के पीर बड़े बड़े संतन हितकारी अजराय मोर सरीर धर्मदास की विनय गोसाई नाव लगावो तीर नाव लगावो तीर मेरो मन बस गई साहब कबीर मेरो मन बस गए साहब समझी नहीं हयात की सामो शहर को मैं हैरस से देखती रही सम्मो कमर को मैं यह कौन गायबाना है जलवे दिखा रहा बेताब पा रही हूं जो अपनी नजर को मैं मंजिल का होश है ना अपनी खबर मुझे मुद्दस से तक रही हूं तेरी रह गुजर को मैं दिल की कली कभी ना खिली फिर भी आज तक हसरत से तक रही हूं नसीमे शहर को मैं मेरे जनू ने शौक का आलम तो देखिए सजदे भी कर रही हूं तो अपने ही दर को मैं मुड़, मुड़ के देखने पर वह मजबूर हो गए अब कामयाब पाती हूं अपनी नजर को मैं यह किसके नक से पाने हैं थामे मेरे कदम मंजिल समझकर बैठ गई रह गुजर को मैं माना नहीं है कोई तबुस्म नमाज आज फिर भी परख रही हूं किसी की नजर को मैं आदमी एक खोज है किसकी यह भी ठीक ठीक साफ नहीं पर खोज है इतना निश्चित कोई अज्ञात किसी गहरे अचेतन तल पर प्रश्न बनकर खड़ा है आदमी एक प्रश्न है एक जिज्ञासा किसकी यह भी ठीक पता नहीं प्रश्न किसके संबंध में है यह भी साफ नहीं पर प्रश्न है इतना निश्चित है समझी नहीं हयात की सामो सहर को मैं ये जिंदगी की क्या है सुबह और क्या है शाम कुछ समझ में नहीं आता कहां है प्रारंभ कहां है अंत कुछ समझ में नहीं आता समझी नहीं हयात की सामो सहर को मैं हैरस से देखती रही सम्मो कमर को मैं चांद कहां से सूरज कहां से यह विस्तार यह ब्रह्मांड इसके पीछे कौन छिपा है क्या इसका राज है यह कौन गायबाना है जलवे दिखा रहा इस सारे उत्सव के पीछे कौन छिपा है कौन है गुप्त इस सारे रहस्य के पीछे किसके हाथ हैं किसके हस्ताक्षर हैं यह गीत किसके गाए हुए हैं यह फूल किसके बनाए हुए हैं यह कौन गायबाना है जलवे दिखा रहा यह छिप छिप के कौन रहस्यों को प्रकट कर रहा है बेताब पा रही हूं जो अपनी नजर को मैं और जब तक इसका पता ना चल जाए तब तक आंखें खोजती ही रहती तब तक आंखें खोजती ही रहेंगी तब तक प्यास जलती ही रहेगी और तुम ऊपर ऊपर से कितने ही अपने को समझाने के उपाय करो वे सब उपाय देर अबेर टूट जाएंगे हर बार विषाद हाथ लगेगा इसी गहरी जिज्ञासा को तृप्त करने में आदमी ने संसार का सारा फैलाव कर लिया पता नहीं चलता किसकी खोज है धन खोजने लगता है पता नहीं चलता किसकी खोज है पद खोजने लगता है और फिर एक दिन धन भी पा लेता है बहुत दौड़ के और पाता है कुछ हाथ ना लगा पद भी मिल जाता है बहुत जीवन गवा के बहुत जीवन दांव पर लगा के मिलने पर पता चलता है हाथ राख से भरे जीवन व्यर्थ गया लेकिन जो धन खोजने जाता है वो भी खोजने तो जा रहा है जो पद खोजने जाता है वही भी खोजने जा रहा है ऐसा आदमी ही खोजना कठिन है जो खोज ना रहा हो क्योंकि आदमी खोज एक जिज्ञासा है जब तक जिज्ञासा का परमात्मा की तरफ नहीं लग जाता तब तक हमारा भटकाव जारी रहता तब तक हम घूमते रहते कोलहू के बैल की भांति उसी रास्ते पर यह कौन गायबाना है जलवे दिखा रहा बेताब पा रही हूं जो अपनी नजर को में मंजिल का होश है न है अपनी खबर मुझे मुद्दस तक रही हूं तेरी रह गुजर को मैं कुछ पता भी नहीं कि मंजिल क्या है कहां जाना है कहां से आते हैं किस लिए आए हैं किस लिए जाना है मंजिल का होश है ना अपनी खबर मुझे ना यही पता है कि ये खोजने वाला कौन ये कौन मेरे भीतर बेताब है ये कौन मेरे भीतर बेचैन है ये कौन मेरे भीतर प्रश्न बन के खड़ा है जो मिटता ही नहीं धन दो पद दो प्रतिष्ठा दो यश दो सब दे दो और मेरे भीतर यह कौन सा पात्र जो भरता ही नहीं खाली का खाली रह जाता है। फिर आंखें बेताब हो जाती फिर दिल बेचैन हो जाता फिर खोज शुरू हो जाती इसलिए तो एक वासना चुकती भी नहीं कि दूसरी वासना शुरू हो जाती क्योंकि खोज तब तक जारी रहेगी जब तक कि ठीक को न खोज लिया जाए उस ठीक का नाम ही परमात्मा है तुम उसे क्या नाम देते हो इससे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे भीतर ठीक प्रश्न के बन जाने का नाम धर्म है ठीक प्रश्न के बन जाने का नाम धर्म है और ठीक प्रश्न एक ही है गलत प्रश्न हजार हो सकते हैं जब तक तुम्हारे भीतर ठीक प्रश्न निर्मित नहीं हुआ ठीक जिज्ञासा नहीं बनी तब तक तुम कुछ तो पूछोगे ही पूछना ही पड़ेगा आदमी का स्वभाव है वह आदमी की नियति है तुम कुछ तो तलाशोगे तलाशना ही पड़ेगा उससे बचने की कोई सुविधा नहीं ईश्वर को इंकार कर दो फिर भी खोज जारी रखनी पड़ेगी कुछ और खोजोगे एक बेहतर समाज समाजवाद साम्यवाद एक सुंदर भविष्य एक वर्ग विहीन समाज कुछ खोजोगे लेकिन खोज जारी रहेगी तुम खोज से नहीं बच सकते खोज से बचने का कोई उपाय नहीं खोज के साथ एक ही स्वतंत्रता है गलत खोज हो सकती तब हजार खोज हो सकती ठीक खोज होगी तो एक खोज होगी स्वास्थ्य तो एक ही होता है बीमारियां अनेक होती जब मैं स्वस्थ हो जाऊं जब तुम स्वस्थ हो जाओ जब कोई और स्वस्थ हो जाए तो स्वास्थ्य स्वास्थ्य में भेद नहीं होता इसलिए कभी भूल के मत पूछना कि बुद्ध और कृष्ण और क्राइस्ट और मोहम्मद में कोई भेद है या नहीं स्वास्थ्य में भेद होता ही नहीं भेद बीमारी में होते तुम्हारी बीमारी अलग मेरी बीमारी अलग कोई टीबी लिए चल रहा है कोई कैंसर लिए चल रहा है कोई कुछ और लिए चल रहा है लेकिन स्वास्थ्य तो एक होता स्वास्थ्य का कोई विशेषण ही नहीं होता तुम किसी से ये नहीं पूछते कोई कहे कि मैं बीमार हूं तो तुम पूछते कौन सी बीमारी कोई तुमसे पूछे कहे कि मैं स्वस्थ हूं क्या तुम पूछते हो कौन सा स्वास्थ्य वह बात ही बेहूदी वह प्रश्न ही व्यर्थ है स्वास्थ्य बस स्वास्थ्य इसलिए जो व्यक्ति उपलब्ध हो जाता है वह हिंदू नहीं होता मुसलमान नहीं होता ईसाई नहीं होता यह बीमारियों के नाम है धार्मिक आदमी बस धार्मिक होता है इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस घर में पैदा हुआ इससे क्या फर्क पड़ता है कि किस कुएं से पानी पिया प्यास बुझ गई जल स्रोत एक है घाट अनेक होंगे लेकिन जल स्रोत एक है किस बर्तन में पानी भरा इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि सोने के पात्र थे कि मिट्टी के पात्र थे कि पूरब की दिशा में बैठ के पानी पिया था कि पश्चिम की दिशा में बैठ के पानी पिया था कोई फर्क नहीं पड़ता उस परमात्मा को अल्लाह कहा था कि राम कहा था कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नाम दिए थे हमारे दिए नाम है परमात्मा बेनाम है अनाम है मंजिल का होश है ना अपनी खबर मुझे मुद्दस से तक रही हूं तेरी रह गुजर को मैं लेकिन राह तो देखी जा रही आता ही होगा वह कौन उसका हमें साफ कुछ भी पता नहीं हो भी कैसे पता उससे कभी मुलाकात नहीं हुई आंख भर उसे कभी देखा नहीं उससे कभी गुफ्तगु नहीं हुई उससे कभी दो बातें नहीं हुई उससे परिचय ही नहीं है मगर तड़फ है खोज आकांक्षा है दिल की कली कभी न खिली फिर भी आज तक हसरस तक रही हूं नसीमे शहर को में ये दिल की कली खिली तो नहीं आज तक लेकिन फिर भी सुबह की प्रातःकालीन हवा आएगी और मेरी कली को खिलाएगी और फूल बनाएगी और सूरज निकलेगा और सूरज की रोशनी में मेरी गंध भी लुटेगी और मैं तृप्त होऊंगा वह आकांक्षा गहरे में बैठी वह आकांक्षा ही तुम हो अपनी आकांक्षा को ठीक ठीक परख लेना पहचान लेना अपनी आकांक्षा को ठीक ठीक दिशा दे देनी इतना ही धर्म का काम है यह दिशा कौन देगा यह दिशा कैसे मिलेगी यह दिशा कहां से आएगी इसलिए सदगुरु का अर्थ है आज के सूत्र सदगुरु के संबंध में है सदगुरु का अर्थ है जिसने पा लिया जो मंजिल पे आ गया सदगुरु का अर्थ है जिसकी अभीपा तृप्ति बन गई जिसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं जिसके भीतर प्रश्न नहीं है उसी के भीतर उत्तर हो सकता है जब तक प्रश्न है तब तक उत्तर नहीं हो सकता जब तक तुम पूछ रहे हो तब तक कैसे उत्तर होगा उत्तर ही होता तो पूछते क्यों जब तक तुम्हारे भीतर रंच मात्र भी प्रश्न रह जाए तो समझना अभी खोज जारी है पर ऐसी घड़ी निश्चिंत आती है जब सारे प्रश्न गिर जाते प्रश्नों के गिराने की प्रक्रिया का नाम ध्यान है ध्यान उत्तर पाने की चेष्टा नहीं है ध्यान प्रश्न को विदा करने की चेष्टा है मन को निष्प्रश्न करने की चेष्टा है जब मन में कोई प्रश्न नहीं होता अर्थात कोई विचार नहीं होता क्योंकि सभी विचार प्रश्न हैं चाहे उनके पीछे प्रश्न चिन्ह लगा हो या ना लगा हो सभी विचार प्रश्न हैं विचार उठ ही इसलिए रहे हैं कि हमें ज्ञान नहीं है विचार ज्ञान के अभाव में उठ रहे हैं। जानते ही विचार समाप्त हो जाते हैं, या विचार समाप्त हो जाए तो जानना हो जाता है वो एक सिक्के के दो पहलू हैं जिस व्यक्ति के सारे विचार समाप्त हो गए जिसके भीतर सन्नाटा छा गया है, जिसके भीतर तरंगें नहीं उठती जिसे अब कहीं जाना नहीं जो अब किसी रास्ते पर बैठ के राह नहीं देख रहा है जिसकी राह पूरी हो गई जिसकी प्रतीक्षा का अंत आ गया जो तृप्त है जिसके भीतर परम संतोष की वर्षा हो गई उसे सदगुरु का है उसके पास उत्तर है। ऐसे किसी व्यक्ति को खोज लेना अत्यंत जरूरी है जिसके पास उत्तर हो उससे दोस्ती बना लेना जरूरी है उसके साथ गांठ बांध लेनी जरूरी है उसके साथ बंधते ही तुम्हारे जीवन में रूपांतरण शुरू हो जाता है। उसके पास होने का नाम सत्संग है उससे जुड़ जाने का नाम से सत्व है आज के सूत्र धनी धर्मदास ने कबीर को पाया तब लिखे लेकिन कठिनाइयां आएंगी जो उन्हें आई खमरे हंसी लोग, लोग हंसते हैं धनी धर्मदास सफल व्यवसायी थे सब तरह से सफल व्यक्ति थे खूब धन था प्रतिष्ठा थी सम्मान था और एक दिन अचानक कबीर के साथ पागल हो गए फिर, फिर घर ही ना लौटे फिर घर खबर भेज दी कि लुटा दो जो मेरा है क्योंकि मेरा कुछ भी नहीं और अब मैं वापस नहीं आ रहा क्योंकि जिसकी मुझे तलाश थी वो मिल गया है अब वापस जाना कैसा विचरण मिल गए जिनको मैं टटोलता था जन्मों जन्मों से अब उनमें झुक गया अब झुक गया तो उठना कैसा सच में जो झुकता है फिर कभी उठता नहीं लोग हंसने लगे होंगे लोग समझे होंगे पागल हो गए स्वाभाविक है लोगों का समझना भी स्वाभाविक है लाउसू का प्रसिद्ध वचन है जब सत्य बोला जाए तो जो समझते हैं वे आनंदित होंगे जो नहीं समझते हैं वे हंसेंगे जो नहीं समझते हैं अगर वे ना हंसें, तो समझना कि सत्य बोला ही नहीं गया उनका हंसना जरूरी है। क्योंकि उन्होंने झूठों को सत्य मान लिया है उनके लिए सत्य झूठ मालूम होगा हम अपने भीतर जिसको सत्य की तरह पकड़ लिए हैं उसी से तो तौलेंगे ना वही तो तराजू होगा किसी ने धन को सत्य समझा है और तुम ध्यान में मग्न हो जाओगे वो समझेगा कि तुम पागल हो गए उसके पास एक तराजू है अगर तुम भी धन की दौड़ में हो तो तुम समझदार जो पद की आकांक्षा से पीड़ित है जिसके भीतर बस एक ही प्रार्थना है और एक ही पूजा और एक ही अर्चना है दिल्ली चलो अगर वो तुमको देखेगा कि तुम कहीं और जा रहे हो तो समझेगा कि पागल हो गए सारी दुनिया दिल्ली जा रही तुम कहां जा रहे हो? होश में हो और अगर तुम दिल्ली में ही थे और दिल्ली छोड़कर जाने लगे तब तो वो निश्चित पागल समझेगा तुम्हारा मस्तिष्क खराब हो गया सारी दुनिया आ रही है राज्य सिंहासन की तरफ तुम कहां जा रहे हो उसके पास एक तर्क है उसकी एक भाषा है पद उसके मापने का ढंग उसका मापदंड है। जो पद को छोड़ता है वह पागल है लोग हंसेंगे हंसना उनकी आत्मरक्षा का उपाय है अगर वे ना हंसे तो अपनी आत्मरक्षा ना कर सकेंगे तुम संन्यास्त हो जाओ और बाजार के लोग अगर तुम पे ना हंसे तो बाजार के लोगों को बड़ी मुश्किल हो जाएगी फिर अपना बचाव कैसे करेंगे निहत्ते हो जाएंगे निशस्त्र हो जाएंगे तुम अगर सही हो तो वे गलत हो जाएंगे और कोई इस दुनिया में ये जान के कि मैं गलत हूं जी नहीं सकता बहुत मुश्किल हो जाता है जीना गलत भी हो आदमी तो मानना पड़ता है कि ठीक हूं मानकर ही ठीक जिया जा सकता है ख्याल रखना सत्य के साथ ही जी सकते हो तुम चाहे झूठ के साथ जियो तो उसी को सत्य मान लेना पड़ता है असत्य को असत्य की तरह जान लेना फिर उसके साथ जीना असंभव हो जाता है तुम्हें समझ में आ गया कि जिस नाव में तुम बैठे हो वो कागज की नाव फिर कितनी देर बैठे रहोगे कागज की ही भला हो मगर तुम ये मानोगे नहीं कि ये कागज की तो बैठे रह सकते हो तुमने एक मकान बनाया है रेत पर बना लिया है तुम यह मानना नहीं चाहोगे कि रेत पर बनाया है क्योंकि रेत पर बनाया है ये बात साफ हो गई तो तुम मकान से निकल भागोगे निकलना ही पड़ेगा वहां खतरा है जो तुमसे कहेगा रेत पर मकान बनाया है तुम उसे पागल कहोगे और निश्चित ही भीड़ तुम्हारे साथ है क्योंकि उन सब ने भी रेत पर मकान बनाए और उन सब ने भी कागज की नावें तहराई और वे भी सपनों में जी रहे मत तुम्हारे साथ बुद्ध तो कभी कोई एक आध होता है कबीर तो कोई कभी एक आध होता है बुद्धू बहुत हैं, उनकी संख्या बड़ी वे सब तुमसे राजी होंगे क्योंकि उनका भी निहित स्वार्थ तुम्हारे ही साथ जुड़ा हुआ है तुम गलत हो तो वे भी गलत हैं इसलिए तो लोग इतना विवाद करते हैं दुनिया में विवाद की इतनी जरूरत क्या है इसलिए इतना विवाद करते हैं कि बिना विवाद के जीना ही मुश्किल हो जाएगा हिंदू लड़ता है कि मेरी किताब ठीक मुसलमान लड़ता है मेरी किताब ठीक दुनिया में सारे लोग अपना विचार ठीक है इस बात के लिए बड़ा संघर्ष करते क्यों असल में जितना उन्हें डर होता है कि हमारी बात कहीं गलत ना हो उतने ही जोर से संघर्ष करते कंपेंसेशन एक परिपूरकता है उसमें जितना तुम भीतर भयभीत होते हो कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत हूं तुम उतनी ही आक्रामक ढंग से अपने को सिद्ध करना चाहते हो कि मैं सही हूं जो आदमी अपने को बहुत आक्रामक ढंग से सही सिद्ध करना चाहता है पक्का जान लेना कि उसके भीतर भी शक उठने लगा है उसके भीतर भी संदेह जगने लगा है संदेह ने सिर उठाया है वो किसी और को नहीं समझा रहा है वो जोर से चिल्ला के अपने को ही समझा रहा है कि मैं ठीक और वो मत इकट्ठे करेगा क्योंकि जब बहुत लोग उसके साथ हों तो उसे भरोसा आ जाता है कि इतने लोग गलत नहीं हो सकते मैं एक गलत हो सकता हूं इतने लोग गलत नहीं हो सकते इसलिए तो लोग भीड़ का हिस्सा बनते इसलिए तो तुम अकेले खड़े नहीं होते हिंदू की भीड़ मुसलमान की भीड़ जैन की भीड़ ईसाई की भीड़ तुम भीड़ के हिस्से बनते हो तुम अकेले खड़े नहीं होते तुम कभी यह नहीं कहते कि मैं मैं हूं व्यक्ति तुम कहीं ना कहीं समाज समूह क्लब पार्टी धर्म कहीं ना कहीं अपने को जोड़ते हो क्योंकि अकेले शक उठेंगे संदेह उठेंगे उनको दबाओगे कैसे अकेला आदमी गलत हो सकता है उस डर से बचने के लिए आदमी भीड़ का हिस्सा बन जाता है भीड़ का हिस्सा बनते ही तुम्हारी चिंता समाप्त हो जाती है भीड़ में एक बल है भीड़ में एक सम्मोहन है एक जादू है भीड़ का एक मनोविज्ञान है और जब इस भीड़ के विपरीत कोई चलेगा तो यह भीड़ हंसेगी जोर से हंसेगी यह तिरस्कार करेगी ये इनकार करेगी यह मजाक उड़ाएगी जरूरी है ये यह इसकी आत्मरक्षा के लिए जरूरी है अन्यथा इस सारी भीड़ का क्या होगा जब बुद्ध ने राजमहल छोड़ा और जब वो राजमहल छोड़कर अपने राज्य से चले गए तो जिस राज्य में गए उसी राज्य का राजा उसी राज्य परिवार के लोग उनको समझाने आए वो अपना राज्य छोड़ इसलिए गए थे कि राज्य के भीतर रहेंगे तो पिता आदमियों को समझाने भेजेंगे मगर वो बड़े हैरान हुए कि जिनसे कोई संबंध ना था जिनसे कोई पहचान ना थी वे राज्य भी समझाने आए यही नहीं जिनसे उनके पिता की दुश्मनी थी वे भी समझाने आए तब तो बहुत बुद्ध चकित हुए कि इनसे तो पिता का जीवन भर विरोध रहा ये तो दुश्मन थे एक दूसरे की छाती पर तलवार लिए खड़े रहे दुश्मन क्यों समझाने आया दुश्मन को तो खुश होना चाहिए कि अच्छा हुआ बर्बाद हुआ ये परिवार क्योंकि बुद्ध अकेले बेटे थे इकलौता बेटा भाग गया घर से यह परिवार नष्ट हो गया बाप बूढ़ा था इकलौता बेटा भाग गया अब इस परिवार का कोई भविष्य नहीं इस परिवार को नष्ट किया जा सकता है इसके राज्य को हड़पा जा सकता है लेकिन नहीं वे भी समझाने आए क्यों समझाने आए क्योंकि बुद्ध ने समस्त राज परिवारों में तहलका मचा दिया उनको भी शक होने लगे पैदा हम ये सिंहासन पर बैठे जो कर रहे हैं वो ठीक है। हम ये जो पद को पकड़े बैठे हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जीवन गवा रहे हैं कहीं ये भाग आया सिद्धार्थ ही सही ना हो यह संदेह उठने लगे ये गहरे संदेह थे ये गहरे संदेहों को दबाने के लिए एक उपाय था इसको किसी तरह समझा बुझा के वापस कर लो ये आदमी प्रश्न चिन्ह बन गया राजाओं ने कहा कि हमारे घर आ जाओ तुम्हारी पिता से नहीं बनती होगी कोई फिक्र ना करो अगर पिता से नहीं बनते हम समझ सकते ये तुम्हारा राज्य इसको अपना समझो मेरी बेटी जवान है उससे विवाह कर लो मेरी अकेली ही बेटी है तुम ही इस राज्य के मालिक हो जाओगे ये तुम्हारे पिता के राज से दो गोना बड़ा राज्य लेकिन बुद्ध हंसते वो कहते कि छोटे और बड़े राज्य का सवाल नहीं राज्य ही व्यर्थ है मेरा पिता से कोई झगड़ा नहीं मेरा कोई विरोध नहीं किसी से मुझे इस जीवन की तथाकथित सुख सुविधा इस जीवन की तथाकथित पद प्रतिष्ठा व्यर्थ दिखाई पड़ गई तब एक खाई से निकला और दूसरी खाई में गुरु मुझे क्षमा करो धन्यवाद तुम्हारी कृपा का लेकिन जिन राजाओं ने उनसे आके प्रार्थना की थी वह सोना सके होंगे रातों में उनके मन में विचार उठते रहे होंगे कि कहीं ये ठीक ना हो और क्यों ना उठेंगे विचार क्योंकि जिंदगी उन्होंने भी गवाई है पाया क्या है प्रमाण तो सब बुद्ध के पक्ष में भीड़ उनके पक्ष में इस भेद को ख्याल में कर लेना प्रमाण तो धर्म के पक्ष में भीड़ संसार के पक्ष में प्रमाण तो ध्यान के पक्ष में भीड़ धन के पक्ष में तुम भी जीवन से जानते हो क्या पाया है संबंधों में सफलता में दौड़ धाप में आपाधापी में गमाया होगा कुछ पाया क्या है लेकिन अगर तुम इस बात की घोषणा करोगे कि यहां कुछ भी नहीं अगर एक चोर घोषणा कर दे कि मैं साधु होता हूं बाकी चोर हंसेंगे कि पागल हुआ इसने बुद्धि गमाई। हमरे कहां करें हंसी लोग धनी धर्मदास कहते हैं कि लोग हमारी हंसी क्यों कर रहे हैं हमने कुछ बुरा तो किया नहीं मोरमन लागा सतगुरु से भला होए के खोर मेरा मन सतगुरु से लग गया इसमें लोगों को हंसने का क्या कारण उपेक्षा का क्या कारण मेरे विरोध का क्या कारण और मैं परम सुख को उपलब्ध हो रहा हूं फिर मेरा गुरु ठीक हो कि गलत हो भला होए के खोर इससे किसी को क्या प्रयोजन है मैंने धन समोह लगाया था कोई हंसा नहीं था सी ने मुझसे नहीं कहा था कि धन कहीं बुराई में ना ले जाए और धन बुराई में ले जाता है गरीब आदमी आमतौर से भला होता है बुरे होने के लिए भी तो सुविधा चाहिए ना पद बुराई में ले जाता है जिनके पास सत्ता नहीं है वो बुराई भी करेंगे तो कितनी बुराई कर सकेंगे लॉर्ड एक्टन का प्रसिद्ध वचन तुमने सुना है ना पावर करप्ट एंड करप्ट एप्सल्यूटली उससे मैं राजी नहीं हूं और राजी हूं भी एक्टन ठीक कहता है और ठीक नहीं भी कहता ठीक इसलिए कहता है कि जो भी सत्ता में जाते वो सभी सत्ता के द्वारा व्यविचरित हो जाते सत्ता उन्हें नष्ट कर देती सत्ता उनकी साधुता छीन लेती मगर ये सत्ता का कसूर नहीं है जिसमें जिस कारण मैं एक्टन से सहमत नहीं हूं ये सत्ता का दोष नहीं है ये भ्रष्ट लोग थे ही सिर्फ इनके पास सत्ता नहीं थी इसलिए साधु बने थे साधु बिना सत्ता के आदमी बन सकता है असाधु बनने के लिए सत्ता चाहिए अगर अपनी पत्नी के पास ही घर में बैठे रहना हो इसके लिए बहुत धन की जरूरत नहीं लेकिन वैश्य के घर जाना हो तो फिर धन की जरूरत पड़ती किसी से झगड़ा इत्यादि ना करना हो शांत जीवन बिताना हो तो इसके लिए कोई बड़ी सुविधा की जरूरत नहीं है लेकिन लोगों की छाती पर चढ़ना हो लोगों की गर्दनें काटनी हो लोगों को नीचा दिखाना हो फिर सत्ता की जरूरत है सत्ता के पीछे राज ही क्या है लोग क्यों सत्ता चाहते क्योंकि सत्ता के साथ ही उनके हाथ में शक्ति आती और शक्ति के साथ वे जो सदा करना चाहते थे वो कर नहीं पाते थे अब कर सकते हैं सत्ता नहीं किसी को नष्ट करती सत्ता नहीं किसी को विकृत करती विकृत लोग सत्ता की तलाश करते इस देश में तुमने देखा रोज रोज यह होता रहा 1947 में जब देश आजाद हुआ तो जो लोग सत्ता में गए साधु लोग थे भले लोग थे किसी ने कभी सोचा नहीं था कि इनमें कुछ बुराई हो सकती और भले आदमी कहां खोजते तकली चलाते थे चरखा चलाते थे खादी पहनते थे शाकाहारी थे भजन कीर्तन करते थे अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान ऐसी ऐसी सद्भावनाएं करते थे और अच्छे आदमी तुम पाते कहां से सब महात्मा थे लेकिन सत्ता में गए तो हालत बदल गई सत्ता में जाते से ही बदल गई तो मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि भीतर इनके आकांक्षा तो कुछ और थी ये जो ऊपर ऊपर से राम राम जप रहे थे वो सिर्फ बगल में दबी हुई छुरी को छिपाने का उपाय था और यह रोज रोज होता है हर बार सत्ता बदलती है दुनिया में और हर बार नए आदमी पहुंचते जब वो जाने के रास्ते पर होते तो बड़े साधु होते सत्ता में पहुंचते ही साधुता धीरे धीरे विसर्जित हो जाती है। सत्ता आदमी के भीतर छिपे हुए असाधु को प्रकट कर देती धन आदमी के भीतर छिपी हुई बुराई को बाहर ले आता धन अद्भुत है इस लिहाज से आदमी की पहचान करनी हो तो धन दो आदमी की परख तभी हो पाएगी जब उसके पास धन हो उसको धन दे दो पूरा और तुम उसकी असलियत को जान लोगे असलियत उभर के ऊपर आ जाएगी गरीब आदमी को अपनी असलियत भीतर दबा के रखनी पड़ती रखनी ही पड़ेगी मजबूरी है कोई और उपाय नहीं बुरा होने के लिए थोड़ी समृद्धि चाहिए सुविधा चाहिए बुराई में खतरे हैं थोड़ी शक्ति चाहिए तुम बुरा करोगे तो दूसरे भी बुरा करेंगे तुम्हारे पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि तुम बुरा करो दूसरा जवाब ना दे सके मन मार के रह जाए एक्टन ठीक कहता है कि सत्ता लोगों को विकृत करती है लेकिन फिर मैं कहता हूं कि और गहराई से खोजने पर पता चलता है कि विकृत लोग ही सत्ता की तलाश करते सत्ता का कसूर नहीं लोग हंसे नहीं थे धर्मदास ने खूब धन कमाया कोई नहीं हंसा और किसी ने नहीं कहा कि धन का दुरुपयोग होगा और धन का सदा दुरुपयोग होता है और आज कबीर के साथ हो लिया धर्मदास तो लोग हंस रहे हैं और लोग हजार तरह के सवालों का जवाब मांग रहे मोरा मन लागा सतगुरु से और यह बात मन के लग जाने की इसके लिए कोई तर्क नहीं है इसको स्मरण रखना यह सूत्र बड़े बहुमूल्य मुरमन लागा इसके लिए कोई तर्क नहीं है यह कोई वैचारिक प्रक्रिया से पहुंची गई निष्पत्ति नहीं है यह कोई ऐसा नहीं कि सोचा विचारा अनुभव किया यह प्रेम है वसीयत मीर ने मुझको यही की कि सब कुछ होना तू आसिक ना होना क्यों समझदार क्यों कहते हैं कि प्रेमी मत होना क्योंकि प्रेम इस दुनिया की समझदारी के बिल्कुल विपरीत पड़ जाता है प्रेम ना समझी अगर इस दुनिया के समझदार समझदार हैं तो प्रेम ना समझी और अगर प्रेम समझदारी है तो ये सारी दुनिया ना समझी अगर प्रेम समझदारी है तो तर्क पागलपन है दो में से चुनना होगा तर्क या प्रेम जो प्रेम को चुन लेता है वो तर्क को छोड़ देता है जो तर्क को पकड़ लेता है वो प्रेम से वंचित रह जाता है तर्क से बहुत चीजें मिलती हैं प्रेम नहीं मिलता और प्रेम नहीं मिलता तो परमात्मा नहीं मिलता तर्क से बहुत चीजें मिलती हैं लेकिन हृदय खो जाता है और हृदय खो जाता तो जीवन का सार्क खो जाता है तर्क से बहुत चीजें मिलती लेकिन उल्लास नहीं मिलता उत्सव नहीं मिलता तर्क से लोगों के जीवन रेगिस्तान हो जाते मरुद्धान नहीं रह जाते उनमें फिर फूल नहीं खिलते फूल तो प्रेम से खिलते फूल तो बेबुज प्रेम से खिलते वसीयत मीर ने मुझको यही की कि सब कुछ होना तू आसिक ना होना लेकिन बड़ी मुश्किल है यह आदमी के हाथ में नहीं प्रेम तुम्हारे हाथ में तो नहीं हो जाता है किया नहीं जाता ऐसे ही सदगुरु से भी प्रेम हो जाता है वो भी होने की ही बात है इश्क पर जोर नहीं है वह आतिश गालिब कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे ना तो लगाने से लगती है और ना बुझाने से बुझती इश्क पर जोर नहीं है यह वह आतिश गालिब यह ऐसी आग है कि लगाए ना लगे और बुझाए ना बुझे मगर समझदार सदा कहते रहें बचना सावधान रहना समझदारों ने ये दुनिया ऐसी बना दी कि इसमें प्रेम के उपाय नहीं छोड़े इस दुनिया को प्रेम शून्य बना दिया है और मजा ये है कि यही समझदार मंदिर और मस्जिद में भी जाने की बात करते और दुनिया को प्रेम सुन्य बना दिया है और जो दुनिया प्रेम सुन्य है उसमें मंदिर मस्जिद झूठे हो जाएंगे क्योंकि प्रेम पूर्ण दुनिया में ही वस्तुता मंदिर ऊक सकता है प्रेम शून्य दुनिया में मंदिर जबरदस्ती थोपा जाता उगता नहीं उसकी जड़ें नहीं होती जैसे किसी उत्सव के दिन तुमने लाके के जबरदस्ती और वृक्षों को अपने घर में थोप दिया हो एक दो दिन हरियाली दिखाई पड़ेगी उनकी जड़ें नहीं केले के वृक्ष के काट लाए हो और उनको सौंप दिया जमीन को एक आध दो दिन हरे रह जाएंगे पर सब तुम्हारे मंदिर मस्जिद ऐसे ही झूठ क्योंकि जिस दुनिया में तुमने ये मंदिर मस्जिद आरोपित किए वो दुनिया प्रेम शून्य मंदिर तो प्रेम पूर्ण दुनिया में ही उठ सकता है इससे लोग मना करते हैं जैसे कुछ इख्तियार है अपना आदमी के हाथ में नहीं है प्रेम साधारण प्रेम भी आदमी के हाथ में नहीं तुम एक स्त्री के प्रेम में पड़ गए पुरुष के प्रेम में पड़ गए के एक मित्र के प्रेम में पड़ गए यह भी तुम्हारे हाथ में नहीं है अचानक तुम पाते हो किसी से तरंग मेल खा गई अचानक तुम पाते हो किसी के साथ बस संगीत बंद गया लयबद्धता हो गई किसी को देखते ही एक छंद उमगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं जो तुम्हारे बस में नहीं तो सदगुरु के साथ तो यह पागलपन और भी बड़ा होता है बस प्रेम हो जाता है हमने अपनी सी की बहुत लेकिन मर ज इसका इलाज नहीं जो प्रेम में पड़ता है वह भी बचना चाहता है क्योंकि प्रेम अहंकार को डुबाता है मिटाता है कौन अपने अहंकार को डुबाना चाहता है दुनिया भी कहती है बचो और भीतर अहंकार भी कहता है बचो दुनिया और अहंकार के बीच साठ गांठ है दुनिया और अहंकार एक ही भाषा बोलते लेकिन जब प्रेम की किरण उतर आती तो फिर कोई उपाय नहीं मोरा मन लागा सतगुरु से सौभाग्य का क्षण है ऐसा कि सतगुरु से मन लग जाए क्योंकि यह परमात्मा की तरफ पहला और अंतिम कदम है पहला भी और अंतिम भी इसके बाद कोई और कदम नहीं एक ही कदम में यात्रा पूरी हो जाती है क्योंकि सतगुरु के दो काम हैं एक तरफ से वो दुनिया से तुम्हें तोड़ देता है और तुम दुनिया से टूटेगी परमात्मा से जुड़े तुम्हें कोई और चीज रोके नहीं है तुम दुनिया से जुड़े हो इसलिए परमात्मा से टूटे हो इंसान को बेइश्क सलीका नहीं आता जीना तो बड़ी चीज है मरना भी नहीं आता प्रेम के बिना न तो जीना आता है जीना तो बड़ी चीज है मरना भी नहीं आता प्रेम दोनों बातें सीखा जाता है एक ही झलक में सीखा जाता है मरना भी सीखा जाता है और जीना भी सीखा जाता है तुम ध्यान रखना जब तक तुम्हारी जिंदगी में कोई ऐसी चीज ना हो जिसके लिए तुम मरना सको तो समझना तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज नहीं जिसके लिए तुम जी सको जीना और मरना सांत घट जाते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी कोई चीज होती है कि तुम उसके लिए जिंदगी भी निछावर कर दो तभी तुम्हारी जिंदगी में अर्थ होता है तभी तुम्हारी जिंदगी में कोई अभिप्राय होता है तभी तुम्हारी जिंदगी में कोई गीत होता है ये बड़े मजे की बात बड़ी विरोधाभासी। जिसके पास मरने का कारण होता है उसके पास जीने का कारण होता है अधिकतर लोगों के पास ना तो कोई मरने का कारण न कोई जीने का कारण वह ऐसे धक्के खाते जीते नहीं बह जाते हैं उनकी दिशा उनके जीवन में कोई दिशा नहीं होती कहां जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं और सब जा रहे हैं इसलिए वो भी जा रहे हैं उनसे पूछो ही मत ऐसे प्रश्न शिष्ट नहीं समझे जाते अशिष्ट समझे जाते ऐसी बातें पूछो मत भले लोग सुसंस्कृत लोग ऐसी बातें नहीं पूछते कहां जा रहे हो क्यों जा रहे हो किस लिए जा रहे हो अच्छे भले लोग भीड़ जहां जाती है उस तरफ चलते रहते हैं चुपचाप अच्छे भले लोग आज्ञाकारी होते विद्रोही नहीं होते और धर्म विद्रोह है और प्रेम विद्रोह का पाठ सिखाता है कोयल की सदाएं आती हों जब रह रह के गुलजारों से एक नगमय सीरी फूट पड़े जब दिल के नाजुक तारों से उस वक्त हटा के पर्दों को तू काश चमन में दर आए हस्ती का मिरी जर्रा जर्रा तस्वीरें मसर्रत बन जाए कोई घड़ी होती है कोई वसंत की घड़ी होती जब तुम्हारी आंखें ताजा होती कोई प्रभात होता है तुम्हारे जीवन में उस घड़ी में अगर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलन हो जाए जो पा गया है संयोग की ही बात है आयोजन नहीं किया जा सकता सदगुरु अतिथि की तरह आता है तिथि बता के नहीं आता इसलिए अतिथि पहले से खबर नहीं हो सकती कि आ रहा हूं शायद पहले से खबर हो तो तुम भाग ही जाओ अनायास घटती है घटना तुम शायद किसी और ही काम से गए थे तुम शायद किसी और ही वजह से गए थे तुमने कभी सोचा भी ना था कि इतने गहरे जाल में पड़ जाओगे तुम हिसाब किताब से ना गए थे हिसाब किताब किया होता तो गए ही ना होते हिसाब किताबी सदगुरुओं के पास नहीं जाते धनी धर्मदास भी नहीं गए थे धनी धर्मदास धनी थे और जैसे धनी लोग धार्मिक होते इसी तरह धार्मिक भी थे सत्यनारायण की कथा पूजा पाठ यज्ञ हवन करवाते थे इसी पूजा हवन यज्ञ इत्यादि करवाने की प्रक्रिया में मथुरा गए थे वहां किसी ने कहा कि आप आ ही गए हो कबीर भी यहां आए हुए हैं दर्शन कर लो बहुत साधु संतों के दर्शन किए थे सोचा चलो इस साधु का भी कर ले मगर यह साधु और साधुओं जैसा साधु नहीं था और तो तुम्हारे साधु संन्यासी तुम्हारे संसार के ही अंग तुम्हारी सांत्वना के हिस्से तुम्हें सोए रखने में नींद की दवा का काम करते तुम्हें बच्चा नहीं होता वो यज्ञ करवा देते धर्म तो तुम्हें फिर दोबारा पैदा ना होना पड़े इसकी प्रक्रिया है, वो दूसरे तक को पैदा करवाने का उपाय करवा देते तुम्हें चुनाव लड़ना है वो यज्ञ करवा देते कि जीत निश्चित करवा देते धर्म तो तुम्हें संसार में हराने की प्रक्रिया है ताकि तुम यहां हार जाओ तो परमात्मा का स्मरण आए हारे को हरिनाम तुम्हें यहां जीत करवा देते तुम लॉटरी की टिकट खरीदो और यहां तुम्हें लोग मिल जाते महात्मा जो आशीर्वाद दे देते मैं बंबई से जब यात्रा करता था, था बार बार तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ जाता था बंबई के स्टेशन पर जब बहुत मित्र मुझे छोड़ने आते तो देख लेता गार्ड भी देख लेता ड्राइवर भी कितने लोग आए हैं छोड़ने जरूर कोई महात्मा होगा गाड़ी क्या चलती मैं मुश्किल में पड़ जाता गार्ड के पैर पकड़े पड़ा है कि नंबर बता दीजिए किस बात का नंबर कदर बाप तो सब जानते ही हैं आपको क्या कहना मगर एक बार मिल जाए बस लॉटरी सिर्फ एक बार और आपकी कृपा से क्या नहीं हो सकता मुझे बड़ी कठिनाई हो जाती मैं जितना उनको समझाता कि भाई मुझे कोई नंबर वगैरह पता नहीं और लॉटरी में दिलवाता नहीं हरवाता हूं वो कहते नहीं नहीं आप भी क्या बात कर रहे हैं महात्मा कभी ऐसा कर सकते महात्मा का तो काम ही यह है कि आशीर्वाद दे आप मुझे टाल नहीं सकते आज तो नंबर लेकर ही जाऊंगा एक बार बस दोबारा फिर आपको नहीं सताऊंगा बस एक बार हो जाए तो सब ठीक हो जाए आप देखिए मेरी लड़की है बड़ी हो गई शादी करनी है बेटा है नौकरी नहीं लगती तो कोई ऐसा आपसे नाजायज काम नहीं करवा रहा तुम्हारे साधु तुम्हारे महात्मा यही करते रहे सदियों से वेश से लेकर अब तक और ऐसे से काम करते रहे कि तुम हैरान हो दुश्मन को मारना है उसके लिए भी तुम्हारा महात्मा आशीर्वाद दे देता है वेदों में इस तरह की रचाएं हैं जो बड़ी बेहूती जिनमें इंद्र से प्रार्थना की गई कि हे इंद्र मेरे दुश्मन के खेत में फसल ना हो पानी ना गिरे कि मेरे दुश्मन की गाय के थन सूख जाए उनसे दूध ना बहे जिनने ये प्रार्थनाएं की होंगी वे धार्मिक थे और जिनने ये प्रार्थनाएं संग्रहित की वे धार्मिक थे और जो सदियों से इस किताब को पूछते रहे हैं, वे धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन तथाकथित धर्म ऐसा ही है वो तुम्हारे संसार का ही फैलाव है वो उसी का हिस्सा है धनी धर्मदास बहुत साधुओं के पास गए थे और सभी साधुओं को उन्होंने शांति दी थी किसी को धन दान कर दिया था किसी को मकान दान कर दिया था किसी का मंदिर बनवा दिया था कबीर के पास जाके मुश्किल में पड़ गए भूल से चले गए थे नहीं तो शायद गए भी नहीं होते वो जो आंख मिली कबीर से कुछ बात और हो गई मोरमन लागा सतगुरु से थी वह निगाह नाज या नावक का तीर था मिलते ही आंख रह गया मैं कह के हाय दिल पागल होने की घड़ी आ गई मोरा मन लागा सतगुरु से भला होए एक खोर और अब यह सवाल ही कहां उठता है कि इससे अच्छा होगा या बुरा होगा यह अच्छे बुरे के पार घटना है इसलिए तो तुम प्रेमी को कभी नहीं समझा सकते कि इससे बुरा हो जाएगा वो कहता बुरा हो तो बुरा हो जाए प्रेम इतनी बड़ी घटना है कि बुरा सहा जा सकता है रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चलीबो पावक माही प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निबहत अंतर अंतरदां लगी रहे धुआं न प्रगटे सोय कै जी जाने आपनो कै जासिर बीती हो जे सुलगे ते बुझ गए बुझे ते सुलगे माही रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगा यह न रहीम सराहिए लेन देन की प्रीति प्राणन बाजी राखिए हारी होए के जीत फिर अब हार होगी कि जीत ये तो सवाल नहीं उठता प्राण की बाजी लगानी होती प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निबहत न दुकानदारों का यह काम नहीं ये जुआरियों का काम है धर्मदास जुआरी रहे होंगे हिम्मतवर थे दांव पर सब लगा दिया वो जो आंखों में दिख गया था कबीर के तय कर लिया कि जब तक मुझे ना दिख जाए तब तक अब जीवन में कोई सार नहीं वो जो कबीर के पास आभा दिखाई पड़ी थी वो जो रोशनी दमक गई थी दामनी की तरह जब तक मेरे जीवन का भी अंगना हो जाए तब तक सब व्यर्थ सब दांव पर लगा दिया लौटे ही नहीं बात खत्म हो गई अब तक जो मिले थे बस नाममात्र के महात्मा थे आज महात्मा से मिलना हुआ अब तक तो जो महात्मा मिले थे वो धनी धर्मदास से ही कुछ पाना चाहते थे आज पहली दफा कोई महात्मा मिला जिससे धनी धर्मदास को कुछ मिल सकता था जिससे वो वस्तुतः धनी हो सकते थे मोर मन लागा सतगुरु से भला हो जब से सतगुरु ज्ञान भयो है चल न को जोर और एक बार इस बात की प्रतिभिज्ञा हो जाए पहचान हो जाए रिकग्निशन हो जाए कि यह रहा सतगुरु फिर किसी का बस नहीं चलता फिर सारी दुनिया एक तरफ और सारी दुनिया कहे गलत तो भी अंतर नहीं पड़ता जब से सतगुरु ज्ञान भयो है यह ज्ञान कैसे हो जाता शिष्य के उपाय से नहीं होता शिष्य क्या उपाय करेगा बस इतना ही शिष्य कर सकता है कि सतगुरु की छाया में मौजूद हो जाए और क्या कर सकता है बैठे उठे जाए सत्संग करे कभी तो घड़ी आएगी सौभाग्य की जब मिलन हो जाएगा सतगुरु के पास बैठते बैठते बैठते बैठते ऐसी घड़ी आ जाती है सुनते सुनते ऐसी घड़ी आ जाती जब तुम्हारी श्वास सतगुरु के साथ लैबद्ध हो जाती तुम्हारे विचार धीरे धीरे धीरे धीरे समाप्त हो जाते एक सन्नाटा तुम्हारे भीतर छा जाता है उसी घड़ी कोई उतर आता है अज्ञास से तुम्हारे भीतर उसी घड़ी तुम्हारा पात्र भर जाता है अमरस से और वह स्वाद लगा फिर किसी का जोर नहीं चलता फिर तो स्वयं परमात्मा भी आके तुमसे कहे कि गुरु को छोड़ दो तो भी तुम नहीं छोड़ सकते तुम कहोगे परमात्मा को छोड़ सकता हूं क्योंकि परमात्मा का मुझे कुछ पता नहीं था परमात्मा का पता ही मुझे सतगुरु के द्वारा चला है कबीर ने कहा है गुरु गोविंद दोई खड़े कांके लागू पाओ किसके पैर पहले लगूं गुरु गोविंद इनके बीच चुनाव कबीर को करना पड़ रहा है क्यों क्योंकि गुरु ने ही गोविंद बताया गुरु की कृपा ज्यादा है गुरु के बिना गोविंद था ही नहीं गुरु ने ही गोविंद जन्माया गुरु ने आंखें दी जिनसे रोशनी दिखाई पड़ी रोशनी तो रही होगी पहले भी मगर उसके होने ना होने से क्या फर्क पड़ता था गोविंद तो रहे होंगे पहले भी लेकिन जब तक गुरु सेतु ना बना तब तक गोविंद से कोई संबंध नहीं था तो कृपा किसकी है मात रिसाई पिता रिसाई रिसाए बटोहिया लोग साथी संगी सब नाराज हो गए मां नाराज हो गई पिता नाराज हो गए अक्सर ऐसा होता है होगा ही किसी स्वाभाविक नियम के अनुसार होता है जब भी तुम गुरु को चुनोगे पिता निश्चित नाराज होगा मां निश्चित नाराज होगी अगर ना हो मां और पिता नाराज तो तुम धन्यभागी हो मगर ऐसा विरले अवसर होंगे अगर पिता और मां को भी गुरु से कुछ जोड़ बना हो कभी जीवन में स्वाद लगा हो तभी यह हो सकता नहीं तो नहीं नाराज होंगे क्यों मां से तुम्हारा पहला जन्म हुआ देह का गुरु से तुम्हारा दूसरा जन्म होगा गुरु से मां की प्रति स्पर्धा हो जाती और निश्चित ही गुरु तुम्हारी मां से बड़ी मां है क्योंकि मां से तो केवल देह मिली गुरु से आत्मा मिलेगी मां से तो बाहर का जीवन मिला गुरु से भीतर का जीवन मिलेगा तो मां को स्पर्धा हो ही जाएगी जलन हो ही जाएगी मां गुरु को बर्दाश्त नहीं कर सकेगी पिता भी बर्दाश्त नहीं कर सकेगा क्योंकि पिता का अब तक तुम पे कब्जा था अब किसी का तुम पे इतना कब्जा हो गया कि अगर गुरु कहे कि पिता की काट लाओ गर्दन तो तुम काट के ले आओगे खतरनाक बात है जीसस के बड़े प्रसिद्ध वचन और बड़े कठोर भी कि जब तक तुम अपने माता पिता को इंकार ना करोगे मेरे पीछे ना चल सकोगे अनलेस यू डिना जब तक तुम इंकार ना करोगे अपने माता पिता को मेरे पीछे ना चल सकोगे ईसाइयों को बड़ी कठिनाई रही है इन वचनों को ठीक ठीक समझाने की उनको पता नहीं है कुछ ये वचन जीसस के पास किसी बुद्ध परंपरा से आए होंगे बुद्ध के वचन और भी खतरनाक है बुद्ध ने कहा जब तक तुम अपने मां बाप को मार ही न डालोगे मेरे पीछे न चल सकोगे एक सुबह एक सन्यासी विदा हो रहा बुद्ध का एक भिक्षु विदा हो रहा है यात्रा पर जा रहा है बुद्ध का संदेश पहुंचाने उस झुक के बुद्ध के चरणों में प्रणाम किया है सम्राट प्रसिंजित उस दिन दर्शन को आया था वो भी पास बैठा बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा है भिक्षु के बड़े गदगद होकर आशीर्वाद दिया है और फिर प्रसन्न से कहा कि यह भिक्षु अद्भुत है इसने अपने माओ पिता को मार डाला है प्रसन्न तो बहुत घबराया सम्राट था वो इस बात की प्रशंसा की जा रही हो यह आदमी हत्यारा है वो थोड़ा परेशान हुआ उसने कहा कि आदमी कौन है इसका पता ठिकाना क्या है मुझे इसकी खबर क्यों नहीं हो सकी अब तक इसने मां बाप मार डाला बुद्ध के भिक्षु हंसने लगे उन्होंने कहा आप समझे नहीं इसने वस्तुतः मां बाप नहीं मार डाले आप के नियम कानून के भीतर नहीं पकड़ा जा सकता है यह आदमी यह किसी और बड़े नियम के भीतर चल रहा है बुद्ध जब कहते हैं कि इसने अपने मां बाप मार डाले तो उसका मतलब यह है कि अब बुद्ध के अतिरिक्त इसके मां बाप नहीं और कोई मां बाप नहीं बात समाप्त हो गई वह नाता गया वह संबंध गया तो गुरु के साथ अड़चन तो है मात रिसाई पिता रिसाई रिसाए बटोहिया लोग ज्ञान खड़ग तिरगुण को मारूं मारू पांच पच्चीसों चोर धर्मदास कहते हैं लेकिन मुझे अब फिक्र नहीं मेरे हाथ में वैसी तलवार आ गई है मां बाप को मारने में तो क्या रखा है मित्रों को मारने में क्या रखा है त्रिगुण जिनसे ये पूरा अस्तित्व बना है सतरजतम उनको मार डालूंगा जिनसे ये जीवन बना है उसको मार डालूंगा इस जीवन की मूल आधार शिला को तोड़ दूंगा जड़ को काट दूंगा पांच पच्चीसों चोर ये जो पांच इंद्रियों ने पच्चीसों चोर खड़े कर रखे इन सबको काटकर फेंक दूंगा तलवार मेरे हाथ लग गई अब तो वो ही ऐसी बनी आवे सतगुरु रचा संयोग गुरु का काम ही है संयोग रचना बुद्ध ने इस संयोग रचना को कहा है बुद्ध क्षेत्र गीता शुरू होती है कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र वो जो कुरुक्षेत्र था वो जो युद्ध हो रहा था पांडवों और कौरवों के बीच वो धर्म क्षेत्र था उसकी गहराई में कोई जाए तो पाएगा कि वो भी कृष्ण का रचा हुआ खेल था उस संघर्ष से ही कृष्ण के शिष्य साक्षी बन सकते थे और निमित्त मात्र बन के मुक्त हो सकते थे गुरु का काम है संयोग रचना डिवाइस उपाय एक परिस्थिति पैदा करना जिसमें घटनाएं घटनी शुरू हो जाएं। घटनाएं तो घटती हैं शिष्य के अंतस्तल में लेकिन बाहर वातावरण रचना होता है इसी वातावरण को रचने के लिए बहुत उपाय किए गए बुद्धों ने बुद्ध हज, ने हजारों लोगों को भिक्षु बनाया वो यही उपाय था एक समुदाय निर्मित किया है एक मित्रों की मंडली इकट्ठी खड़ी की एक संघ निर्मित किया अकेले अकेले शायद तुम संसार से न लड़ पाओ अकेले अकेले शायद तुम टूट जाओ अकेले अकेले शायद तुम डूब जाओ तुम्हें एक वातावरण दिया बुद्ध के साथ दस हजार भिक्षु चलते थे उन दस हजार भिक्षुओं की हवा उन दस हजार भिक्षुओं की शांति उन दस हजार भिक्षुओं का आनंद साथ चलता था उसमें जब कोई नया भिक्षु आके डूबता था सरलता से डुबकी मार लेता था यह दस हजार की तरंग पर सवार हो जाता था अब तो मोही ऐसी बनियावे सतगुरु रचा संजोग आवत साध बहुत सुख लागे जात व्याप रोग अब तो साधु को देख के ही बड़ा सुख लगता है अब तो साधु से मिलन हो जाता है तो बड़ा सुख लगता है अब तो साधु से संबंध टूटता है तो बड़ी पीड़ा होती रोग लग जाता है साधु किसको कहते हैं? जिसके पास बैठ के परमात्मा की याद आए जिसके पास बैठ के अंतर यात्रा की स्मृति पकड़े जिसके पास बैठकर सार सुनाई पड़े असार छूटे और स्वभाव था जब साधु के पास बैठ के सत्संग जमेगा जहां चार दीवाने मिल जाते और परमात्मा की चर्चा होती वहां आंसू की धाल लग जाती हृदय नाचने लगते तो फिर जब विदाई होगी तो पीड़ा भी होगी जात व्याप रोग खून बनकर मेरी आंखों से टपकने वाले नूर बनकर मेरी आंखों में समाया क्यों था मगर जो नूर बनके समाएगा वो खून बनके टपकेगा भी पर धीरे धीरे धीरे धीरे बाहर साधु के सत्संग की जरूरत समाप्त हो जाती अपने ही भीतर का साधु पैदा हो जाता तब फिर कोई जरूरत नहीं रह जाती फिर तुम जहां हो वहीं तीर थे जहां बैठे वहीं काबा जहां सिर झुकाया वहीं मंदिर जहां पैर पड़ जाते वहीं पवित्रता का जन्म हो जाता है लेकिन शुरुआत तो साध संगत से करनी होगी साधुओं के प्रेम में पड़ो पर उसके पूर्व सतगुरु से मिल लेना जरूरी है नहीं तो साधु को पहचान ही ना सकोगे और असाधु बहुत है और साधु कभी कोई विरला पहले तो सतगुरु से प्रेम लगे इस्क जन्नत है आदमी के लिए इस्क नैमत है आदमी के लिए पहले तो प्रेम लगे सतगुरु से थोड़ा स्वरग का स्वाद तो लगे थोड़ा वह मंगलदाई अनुभव तो हो फिर जब सतगुरु दिखाई पड़ गया है तो फिर जहां भी रोशनी की छोटी सी किरण होगी तुम पहचान लोगे फिर कहीं जरा सा तारा टिमटिमाता होगा तो भी तुम पहचान लोगे तब तुम सब तरफ साधु को पहचानने लगोगे और तब तुम्हारे जीवन में एक रूपांतरण हो जाता है तुम असाधुओं की दुनिया के हिस्से नहीं रह जाते तुम धीरे धीरे साधुओं की दुनिया के हिस्से हो जाते हो और तुम जैसे होने लगते हो वैसे व्यक्ति तुम्हारे पास आने लगते और तुम जैसे व्यक्तियों के पास जाने लगते हो वैसे व्यक्तियों की पहचान बढ़ने लगती धीरे धीरे इसी पृथ्वी पर तुम किसी दूसरे ही संसार के हिस्से हो जाते हो वह दूसरा संसार बुद्ध क्षेत्र धर्म क्षेत्र धर्मदास बिनवय करजोरी सुन हो बंदी छोर गुरु से कहते हैं कि मैं हाथ के प्रार्थना करता हूं तुमने ही मुझे बंधन से छुड़ाया। तुमने मुझे कारागृह से बाहर निकाला जा को त्रलोक से न्यारा सो साहब कस हो और अभी तो मैंने गुरु को ही जाना है और इतना आनंद इतनी अपूर्व अनुभूति हो रही कैसा होगा उसका लोक परमात्मा का अभी तो परमात्मा को जानने वाले को जाना है तो भी इतना आनंद झलक रहा है अभी तो दर्पण में उसकी तस्वीर देखी अभी उसकी तस्वीर नहीं देखी अभी तो पानी की झील में बनता हुआ चांद देखा है अभी असली चांद नहीं देखा अभी तो गुरु के भीतर क्या घटा है यह देखा है मगर जिसके कारण घटा है उस मालिक को उस साहब को या मालिक साहब शब्द बड़ा प्यारा है साहब का मतलब मालिक गुरु को भी साहब कहते क्योंकि पहले तो साहब के दर्शन गुरु में ही होते गुरु में हम आबा सा सीखते साहब का गुरु ऐसा समझो कि तुम तैरने गए हो तो उथले उथले पानी में तैरना सीखते हो एक दफा तैरना सीख लिया तो फिर सागरों में तैर जाओ गुरु तो उथला उथला पानी है जहां तुम तैरना सीख सकते हो गुरु तुम्हारे और परमात्मा के मध्य की कड़ी है गुरु किनारे और मध्य के बीच कड़ी है गुरु देह में परमात्मा है रूप है आकार है सीमा है सीमा है रूप है आकार है इसलिए तुम संबंधित हो सकते हो प्रेम कर सकते हो अरूप को कैसे प्रेम करोगे निराकार को कैसे प्रेम करोगे निराकार के प्रेम में गिरोगे कैसे तो पहले तो साहब को खोजो गुरु में फिर गुरु तुम्हें धीरे धीरे उस साहब से मिला देगा जो निराकार आकार का प्रेम धीरे धीरे निराकार की अनुभूति में सहयोगी हो जाता है रूप को पहचानते पहचानते अरूप से भी मिलन होने लगता है स्थूल से पहचान करो तो धीरे धीरे सूक्ष्म में भी गति हो जाती है को पद त्रिलोक से न्यारा सो साहब कस होए साहब यह विधि ना मिले चित चंचल भाई अर्चन क्या है साहब मिलता क्यों नहीं क्योंकि चित चंचल है चित ठहरता नहीं चित रुकता ही नहीं तुमने क्या कभी देखा जब तुम्हारा किसी से प्रेम हो जाता तो चित ठहरने लगता है किसी स्त्री के तुम प्रेम में पड़ गए फिर तुम लाख कामों में उलझे रहते और उसकी याद भीतर बहती रहती सतत धारा की भांति बाजार में हो और उसकी याद भीतर दुकान पे हो और उसकी याद भीतर काम कर रहे हो और उसकी याद भीतर रात सोते हो उसका सपना भीतर चलता दिन जगो उसकी स्मृति कुछ भी करते रहते हो उसकी याद बहती रहती एक सातत्य हो जाता है स्मृति का एक श्रृंखला बंध जाती तुम्हारे जीवन में बस प्रेम का ही एक अनुभव है जब तुम्हारे चित्त की चंचलता थोड़ी कम होती इसी अनुभव से सीखो यही प्रेम बहुत विराट होकर गुरु के साथ जुड़ जाए तो चित्त अचंचल हो जाता है साहब यह विधि न मिले चित्त चंचल भाई माला तिलक उर्माई के नाचे अरुगावे फिर तुम कितने ही माला घुमाओ कितना ही तिलक लगाओ कितने ही नाचो और गाओ अगर प्रेम नहीं लग गया है तो सब थोथा थोथा है सब ऊपर ऊपर है सब औपचारिक क्रियाकांड है और तुम भेद समझ लेना क्योंकि क्रियाकांड बहुत प्रचलित है मंदिर में जाते हो तो फूल चढ़ा देते हो जरा सोचना हृदय चलता है या नहीं मंदिर के सामने से निकले हाथ जोड़ लेते हो प्राण जुड़ते हैं या नहीं नहीं तो उपचार छोड़ दो उपचार का धोखा मत रखो उपचार पाखंड है। अगर प्राण ना जुड़ते हैं तो हाथ मत जोड़ो और अगर हृदय ना चढ़ता हो तो फूल मत चढ़ाओ क्या सार होगा हृदय का फूल चढ़े तो ही चढ़े फिर बाहर का फूल भी उपयोगी हो जाता है हृदय से जोड़ बन जाए तो कुछ ऐसा नहीं है कि धनी धरमदास कह रहे हैं कि नाचना और गाना मत धनी धरमदास खुद खूब नाचे और गाए उन्हीं का गीत तो हम सुन रहे हैं ये नहीं कह रहे हैं नाचना और गाना मत यही कह रहे हैं कि नाच और गाने में तुम हो ना बस नाच ही गाना ना हो ओठों पर ही ना हो गीत रोए रोए में समाया हो पुकार ऊपर ही ऊपर शब्दों की ना हो तेरा इमाम बेहजर तेरी नमाज बेसरूर ऐसी नमाज से गुजर ऐसे इमाम से गुजर बेसरूर जिसमें नशा ही नहीं आंखें मदमाती नहीं मंदिर चले गए तुम्हारी आंख में कोई नशा नहीं दिखाई पड़ता तुम मंदिर से लौट के डगमगाते नहीं देखते सराबी बेहतर लड़खड़ाता तो है तुम लड़खड़ाती नहीं इतनी बड़ी मधुशाला में गए और ऐसे चले आए होश संभाले के संभाले बेहोशी जरा भी लगी नहीं तेरा इमाम बेहज़र तेरी नमाज बेसरूरश ऐसी नमाज से गुजर ऐसे इमाम से गुजर छोड़ो ऐसी नमाज छोड़ो ऐसा क्रियाकांड ऐसी प्रार्थना जो तुम्हें नशे से नहीं भर देती जो तुम्हें नचा नहीं देती जो तुम्हें आनंद मग्न नहीं कर देती जो तुम्हारे भीतर मधुशाला के द्वार नहीं खोल देती छोड़ो जाहिदे कम निहाद ने रस्म समझ लिया तो क्या कसदे कयाम और है रस्में कयाम से गुजर एक तो रस्म है उपचार और एक असलियत है भाव तुम किसी से कहते हो मुझे तुमसे प्रेम है और भीतर कोई प्रेम नहीं तो ये रस्में कयाम बस एक उपचार निभा रहे हो कहना चाहिए सुख कह रहे हो फिर तुम्हारा किसी से प्रेम है और शायद तुम कहते भी नहीं कहने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ती बिना शब्दों के प्रकट हो जाता है तुम्हारा आने का ढंग कहता है तुम्हारे देखने का ढंग कहता है तुम्हारा हाथ हाथ में लेने का ढंग कहता है तुम्हारी आंखें कहती तुम्हारा नशा कहता है और अगर तब तुम कहो भी कि मुझे तुमसे प्रेम है तो उसमें अर्थ होता है अर्थ प्राणों से आता है अर्थ शब्दों में कभी नहीं होता शब्द तो चली हुई कारतूस जैसे भी हो सकते हैं भीतर बारूद होनी चाहिए जाहदे कम निहाद ने रस्म समझ लिया तो क्या और लोग रस्म समझ के बैठ गए निभा रहे मंदिर जाना चाहिए सो जाते गणेशोत्सव आ गया सो गणेश जी की पूजा करते न गणेश जी से कुछ लेना न पूजा से कोई प्रयोजन सदा होता रहा है तो करते हैं बाप दादे करते रहे तो हम भी करते हैं एक लकीर है सो उसको पीटते मस्जिद जाना तो मस्जिद जाते हैं रविवार का दिन है तो चर्च जाते हैं रविवारी धर्म से उतरो पार हटो रविवारी धर्म से गुजरो रस्में कयाम से गुजर ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर तेरी नमाज बेसरूर नशा चाहिए और एक बड़ी अनिवार्य बात ख्याल रखना अगर तुम व्यर्थ न करो तो सार्थक करने की स्मृति आये बिना नहीं रहेगी आएगी क्योंकि मनुष्य एक खोज है तुम अगर खिलौनों में न उलझे रहो गुनगुनों में न उलझे रहो तो तुम असली की तलाश करोगे तुमने देखा छोटे बच्चों को हम धोखा देते मां काम में है और बच्चे को अभी स्तन नहीं दे सकती उसको एक चूसनी पकड़ा देती रबर की चूसनी बच्चा रबर की चूसनी मुंह में ले लेता आंख बंद करके बड़े मजे में हो जाता चूसता है सोचता है कि स्तन है स्तन जैसा मालूम पड़ता है मगर उससे कोई पुष्टि तो मिलेगी नहीं उससे कोई पोषण तो मिलेगा नहीं तुमने बच्चे को धोखा दे दिया धोखे की शुरुआत हो गई फिर ऐसे ही पंडित पुजारी तुम्हें चूसनी दे रहे हृदय में तो परमात्मा विराजमान नहीं बाजार गए और एक मूर्ति खरीद लाए विराज दिया परमात्मा को घर में और हृदय में जगह नहीं है कोई तुम चूसनी ले आए इससे पोषण नहीं होगा इससे प्राण रूपांतरित नहीं होंगे तुम किसको धोखा दे रहे हो यह खिलौना ले आए खिलौनों की पूजा में लगे हो छोटे छोटे बच्चे गुड्डा गुड्डी का विवाह रचाते हो बड़े उम्र के बच्चे रामलीला करते मगर सब खेल है ऐसे इमाम से गुजर ऐसी नमाज से गुजर इससे तुम छूट जाओ तो तुम ज्यादा देर खाली ना रह सकोगे अगर बच्चे को उसकी चूसनी छीन ली जाए वो फिर रोने लगेगा वो फिर पुकारने लगेगा मां को कि मुझे भूख लगी वो चूसनी धोखा दे रही इसलिए बहुत बार तुम्हें मेरी बातें कठिन लगती होंगी क्योंकि मैं बहुत चोटें करता हूं तुम्हारे उन सब बातों पर जिनको तुमने धर्म समझा है चोट इसलिए करता हूं कि चूसनी तुम्हारे मुंह से निकाल ली जाए तो तुम मां को फिर पुकारो तो तुम्हें अपनी भूख का पता चले तो तुम्हें अपना अपनी पीड़ा का अनुभव हो और पीड़ा से प्रार्थना है पीड़ा से पुकार है। तब एक पुकार उठेगी जो दूर आकाश को भेद देती जो सारे अस्तित्व के प्राणों को कपा देती परमात्मा का उत्तर आ सकता है मगर तुम्हारी पुकार नहीं आ रही तुम अपनी चूसनी लिए बैठो अलग अलग चूसनियां किसी की एक ढंग की किसी की दूसरे ढंग की किसी के पास एक फैक्ट्री की बनी किसी के पास दूसरी फैक्ट्री की बनी कोई गीता को चूस रहा है कोई कुरान को चूस रहा है पर सब चूसने लिए बैठे हुए उनकी सपनों से पता चल रहा है कि चूसने लिए बैठे तेरी नमाज बेसरूस जागो धर्म का संबंध तो मतवालेपन का संबंध है वो दीवानों की बात है एक बूंद पड़ जाएगी तो नाच उठोगे एक बूंद ऐसा नचाएगी कि नाच रुकेगा नहीं और तुम चूसने लिए बैठे हो इतने दिन से हो कोई नाच पैदा नहीं हुआ कोई जीवन में आनंद की जरा भी झलक नहीं कोई फूल नहीं खिले माला तिलक उर्माई के नाचे अरुगावे अपना मरम जाने नहीं और समझावे और बड़ा मजा चल रहा है इस दुनिया में जिनको खुद कुछ पता नहीं है वो दूसरों को समझा रहे हैं समझाने का एक फायदा है उससे तुम्हें ये बात भूल जाती है कि हमको पता नहीं समझाने में एक दूसरा और फायदा है कि दूसरे को समझाते समझाते तुम्हें ये भ्रांति पैदा हो जाती कि मैं भी समझ गया दूसरे में उलझ के अपनी याद ही भूल जाती दूसरे की चिंताएं दूसरे के प्रश्नों का जवाब देते देते तुम्हें याद ही नहीं रहता कि मेरी भी अभी प्रश्न हैं जिनके जवाब मिले नहीं फिर अहंकार को भी बड़ी तृप्ति मिलती है कि मैं ज्ञाता और दूसरा अज्ञानी समझाने का यही तो मजा है समझाने वाला ज्ञानी हो जाता है जो समझने बैठ गया वह अज्ञानी हो जाता पांडित से बचना पांडित जहर और यह रोग ऐसा है कि एक बार पकड़ जाए तो बड़ी मुश्किल से छूटता है कैंसर का इलाज है पांडित्य का इलाज नहीं कैंसर का नहीं है तो हो जाएगा कल इलाज लेकिन पांडित्य का कभी नहीं रहा हो कभी नहीं होगा कैंसर तो शरीर को मार डालता है पांडित्य तो आत्मा को सड़ा डालता है अपना मरम जाने नहीं और समझावे जख्म दिल पर दवा तो लग जाए आंख मेरी जरा तो लग जाए खून हो हो के दिल टपकता है इसके मुंह को मजा तो लग जाए रक्स आलम को यूं ही रहने दो दिल मेरा एक जा तो लग जाए क्यों दरे मैकदा बंद करें शेख गुजरे हवा तो लग जाए उसको दुनिया में ढूंढ ही लेंगे अपने दिल का पता तो लग जाए मगर अपने दिल का पता ही नहीं लगता और परमात्मा को लोग खोजने चल पड़ते स्वयं को अभी खोजा नहीं उसको दुनिया में ढूंढ ही लेंगे अपने दिल का पता तो लग जाए खाख ही होके चैन पा जाऊं मुझको एक बद तो लग जाए तुझको मेरा पता लगाना है मेरे आलम में आ तो लग जाए लाख व बेवफा सही सलमा उसको मेरी बफा तो लग जाए सबसे महत्वपूर्ण सबसे प्रथम काम है इस बात को समझना कि मुझे पता नहीं कि मैं अज्ञानी हूं कि मेरा सारा ज्ञान होता है कि मैंने ज्ञान सब उधार लिया है कि मेरा ज्ञान नगद नहीं जिसको अपने अज्ञान का पता है उसने ज्ञान की तरफ पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम उठा लिया लेकिन पंडित को यह पता नहीं चल पाता उसे सब पता है और उसका पता वैसे ही जैसे तोतों को पता होता है तोते को जो कहो दोहरा दे और कभी कभी तो तोता पंडित से ज्यादा बेहतर होता मैंने सुना कि एक पंडित एक तोता खरीदने गया उसने तोते की दुकान पर कई तोते देखे एक तोता उसे पसंद आया बड़ा शानदार तोता था पर दुकानदार ने कहा मैं जरा बेचना नहीं चाहता ये मुझे भी बहुत प्यारा यह मेरी दुकान की रौनक और मेरी शान है। पंडित ने कहा जो भी दाम होंगे दूंगा मेरा भी मन भाग गया इस तोते पर इसकी खूबी क्या है उसने कहा इसकी खूबी यह कि अगर इसके बाएं पैर में देखते हो एक रस्सी बंधी धागा पतला था इसको जरा खींच दो तो यह तत्ण गायत्री मंत्र बोलता है पंडित तो बहुत खुश हुआ कि तो बड़ी खूबी की बात है और इसके दाए पैर में जो बंधा है उसने कहा अगर दाया पैर का खींच दो तत्ण नमोकार मंत्र बोलता है यह तोता जैनी और हिंदुओं दोनों को प्यारा है पंडित ने पूछा और अगर दोनों धागे एक साथ खींच दो तोता बोला अरे बुद्धू चारों खाने चित्त नीचे गिर पड़ूंगा कभी कभी तोते तुम्हारे पंडितों से ज्यादा समझदार होते हैं। दोनों पैर खींचोगे तो गिरी पड़ेगा चारों खाने चित। पंडित सोचता था कि शायद दोनों पैर एक साथ खींचने से कुछ समन्वय का सूत्र बोलेगा अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान कि नमोकार मंत्र और गायत्री मंत्र का मिक्सर करके बोलेगा या कुछ होगा पांडित तोथारटन थे सा से मुक्त होना पड़ता है सत्य की यात्रा में शब्द से जागना पड़ता है सत्य की यात्रा में अपना मरम जाने नहीं औरंग समझावे देखे को वक ऊजला मन मैला भाई देखते हैं बगुले को बिल्कुल गांधीवादी शुभ्र खादी के वस्त्र बगुले को देखते हो बड़े बड़े नेताओं के वस्त्र भी थोड़े ठीके पड़ जाए बगुला बड़ा पुराना गांधीवादी सदा से ही शुभ्र खादी में भरोसा करता है। देखो को बक उजला मन मैला भाई लेकिन भीतर मैंने सुना मुल्ला नसुद्दीन चला जा रहा था एक रास्ते पर नुमाइश लगी थी बड़े शुभ्र वस्त्र पहने हुए झक झक अभी धुलवाए बूढ़ा हो गया बाल भी सफेद वस्त्र भी सफेद बड़ा प्यारा लग रहा था मगर एक सुंदर स्त्री के पीछे हो लिया बार बार उसे धक्के देने लगा कहीं टोहनी मारने लगा कहीं चोटियां निकालने लगा आखिर उस स्त्री ने कहा कि भले मानस कुछ ख्याल तो करो अपने सफेद कपड़ों का ख्याल तो करो अपने सफेद बालों का तो ख्याल करो मुल्ला ने कहा कि भाई बालों के सफेद होने से क्या होता है दिल तो अभी भी काला है और दिल का ही सवाल है पंडित बस ऊपर ऊपर के सफेद वस्त्र भीतर कुछ भी नहीं अहंकार का मजा है दूसरे को समझाने में मजा आता है इसलिए तो दुनिया में सलाह जितनी जितनी दी जाती उतनी और कोई चीज नहीं दी जाती मुफ्त दी जाती सलाह देने वालों का कोई अंत ही नहीं और मजा यह भी एक है कि सलाह इतनी दी जाती मगर लेता कोई नहीं कहते हैं, हैं दुनिया में सबसे ज्यादा दी जाने वाली चीज सलाह है और सबसे कम ली जाने वाली चीज भी सलाह है देने वाले को देने का मजा है उसको भी फिक्र नहीं कि तुम लो सच तो यह उसने अपनी सलाह के अनुसार खुद भी चल के कभी देखा नहीं एक मनोवैज्ञानिक के पास एक स्त्री गई उसका बेटा उसे परेशान कर रहा था बहुत उधमी था मारपीट भी करनी पड़ती थी उसने मनोवैज्ञानिक से कहा कि मैं क्या करूं मनोवैज्ञानिक कहा यह बिल्कुल ठीक नहीं मनोविज्ञान के अनुसार बच्चे को मारना बिल्कुल गलत है, अपराध है। फ्राइड कह गए एडलर जंग भी कह गए सब बड़े मनोवैज्ञानिक कह गए कि बच्चे को मारना उसको जीवन भर के लिए ग्रंथियों से ग्रस्त कर देना उस स्त्री ने कहा अच्छा आपके बच्चे हैं या नहीं मनोवैज्ञानिक थोड़ा डीला पड़ा उसने तो कहा बच्चे हैं तो उस दिन पूछा ईमान से मुझे कहो सच सच कहो मनोविज्ञान तरफ रखो कभी उनको मारते हो या नहीं अब उसने कहा तुमसे क्या झूठ बोले अगर ऐसी बात पूछती आत्मरक्षा के लिए मारना ही पड़ता है आत्मरक्षा के लिए तुम जरा ख्याल करना तुम जो सलाह है दूसरों को देते हो कभी स्वयं भी मानी। अगर दुनिया में लोग अपनी सलाहों पर थोड़ा विचार करें तो दुनिया बड़ी शांत हो जाए लोग सलाहें न दें, पहले उसका उपयोग करें आंख मूंद मोनी भया मछरी धारी खाई देखते बगुले को खड़ा रहता मौन साधे बिल्कुल ध्यान करता है। बुद्ध भी थोड़े बहुत हिलते होंगे मगर बगुला नहीं हिलता और एक टांग पे खड़ा होता है सबसे पुराना योगी है एक पैर पे खड़े होना फिर बिल्कुल बिना डुले एक ठक शांत मौन जरा भी नहीं हिलता क्योंकि हिले तो पानी हिल जाता है पानी हिल जाए तो मछली भाग जाती तुम जरा अपने साधु महात्माओं के पास गौर से जाकर देखना कहीं तुम्हारी मछली को फांसने के लिए आंख बंद करके तो नहीं बैठे तुमसे कुछ लेने को तो नहीं है तुमसे कुछ पाने की आकांक्षा तो नहीं है और तुम चकित हो कि तुम जिनके पास गए हो वे वैसे ही भिखारी हैं जैसे तुम भिखारी हो उनकी नजर जो तुम्हें शांत दिखाई पड़ती है सिर्फ धोखा है और उनका आसन जो तुम्हें अधिक दिखाई पड़ता है केवल धोखा है पाखंड और ऐसा नहीं है कि सभी बगुले कभी कभी कोई हंस भी है मगर बड़ी सावधानी चाहिए बड़ी सावधानी से चलोगे तो ही सदगुरु को पा सकोगे और अक्सर ऐसा हो जाता है कि बगुला तुम्हें ज्यादा जच जाएगा क्योंकि बगुला तुम्हारे हिसाब से चलता है वो देख के चलता है तुम्हारी क्या क्या आकांक्षाएं वो पूरी करता है तुम अगर कहते हो कि जने उदाहरण होना चाहिए तो वो जने उदाहरण करता है तुम कहते हो अगर माथे पर ऐसा तिलक होना चाहिए तो वैसा तिलक लगाता है वह तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी करने को बैठा है वो जानता है तुम्हारी क्या अपेक्षा है वह पूरी करता है सदगुरु तुम्हारी कोई अपेक्षा पूरी नहीं करेगा इसलिए सदगुरु को अक्सर तुम पसंद ना कर पाओगे इसको ख्याल में रखना बगुला तुम्हें अक्सर पसंद आ जाएगा क्योंकि तुमसे मेल खाएगा वो तुम्हारे लिए ही बैठा हुआ है तुम्हारे साथ मेल खाने की उसने तैयारी ही कर रखी तुम अगर उपवास पसंद करते हो वो उपवास का ढोंग करेगा तुम अगर राम राम मानते हो तो वह राम नाम उनकी चदरिया ओडे बैठा हुआ है। तुम जो मानते हो उसने उसका आयोजन किया हुआ है तुम को फांसने बैठा है तुम्हें राजी ना करेगा तो कैसे लेकिन सदगुरु तुम्हें राजी करने नहीं सदगुरु तुम्हें नाराज करेगा सदगुरु तुम्हें झकझोरेगा सदगुरु तुम पर चोट करेगा तुम तिलमिला उठोगे तुम नाराज हो जाओगे तुम साथ कसम खा लोगे कि दोबारा इस जगह नहीं आना यह आदमी खतरनाक है सदगुरु तुम्हारे विचारों से सहमत हो ही नहीं सकता अगर तुम्हारे विचारों से सहमत हो जाए तो तुम्हारे काम का ही न रहा सदगुरु के साथ तुम्हें सहमत होना पड़ेगा सदगुरु तुम्हारे साथ सहमत नहीं होता मैं एक घर में मेहमान था जैन घर था उन्होंने बड़ा मेरा स्वागत किया और कहा कि आप तो हमें ऐसे हैं जैसे 25 में तीर्थंकर मैंने कहा थोड़ा ठहरो तीन दिन तुम्हारे घर रह जाऊं जाते वक्त फिर पूछूंगा उन्होंने कहा क्यों वो थोड़े चौंके मैंने कहा तुम अभी मुझे जानते ही नहीं हो अभी इतनी जल्दी पच्चीस में तीर्थंकर मत कहो शाम को ही गड़बड़ हो गई शाम को ही भोजन का समय आया और एक सज्जन मुझसे मिलने आ गए बूढ़े थे बड़ी दूर से चल के आए थे तुम्हें तो उनसे बातचीत में लग गया गृहिणी ने आके कहा कि समय हो गया अंध का समय हो गया सूरज ढला जाता आप जल्दी उठिए मैंने कहा सूरज को ढल जाने दो ये वृद्ध सज्जन बड़े दूर से आए हैं इनसे मैं पूरी बात कर लू वो महिला तो चौंक के खड़ी हो गई उसने कहा क्या आप रात्रि भोजन करते मैंने कहा मुझे जब भूख लगती तब भोजन करता हूं दिन और रात से भोजन का क्या संबंध भोजन का संबंध भूख से लेकिन उसने कहा कि महावीर स्वामी तो रात्रि भोजन नहीं करते थे मैंने उनके समय में बिजली नहीं थी मेरे समय में बिजली उनके समय में मैं भी होता तो मैं भी रात भोजन नहीं करता जब मैं लौटने लगा और इस तरह की कई तीन दिनों में घटनाएं घटी जब मैंने पूछा तीसरे दिन चलते वक्त के क्या विचार है मैं पच्चीसवा तीर्थंकर हूं कि नहीं उनका कहा अब हम नहीं कह सकते रात्रि भोजन आप करते हैं तीर्थंकर रात्रि भोजन कर ही नहीं सकता तो मैंने कहा गया मेरा तीर्थंकर पद फिर दोबारा उन्होंने मुझे कभी निमंत्रण ना दिया घर में ठहरने का बात ही खत्म हो गई मैं किसी काम का ही ना रहा उनसे राजी हो जाता तो मैं पच्चीसवा तीर्थम करता लेकिन तब मैं बेकार था तब वे मेरे गुरु थे मैं उनका शिष्य था उनसे मैं राजी हुआ था जान के उस दिन मैंने रात्रि भोजन किया आमतौर से मैं नहीं करता उस दिन रात्रि भोजन करना ही पड़ा यह मौका मैंने नहीं छोड़ा एक चोट थी जो करनी जरूरी थी ऐसे वर्षों में कभी एक आध मौका कोई आता हो जब किसी को चोट करनी हो तो मैं रात्रि भोजन करता नहीं तो नहीं करता क्योंकि बिजली होने से क्या होता है सूरज के साथ भूख तृप्त हो जाए तो शरीर के लिए सबसे बेहतर है मगर इसकी कोई लकीर की फकीर बनाने की जरूरत नहीं है इस पे कोई जीवन डालने की जरूरत नहीं है यह कोई जीवन के और धर्म के नियम नहीं है यह स्वास्थ्य के नियम है हाइजीन के नियम है इनसे किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं यह बिल्कुल ठीक है कि सूरज के साथ भोजन ले लिया जाए जब सूरज उष्ण होता है तो शरीर में पचाने की क्षमता होती जैसे ही सूरज ढल जाता है शरीर के पचाने की क्षमता ढल जाती है मगर यह नियम तो स्वास्थ्य का है स्वास्थ्य का नियम तोड़ने से पाप नहीं होता स्वास्थ्य का नियम तोड़ने से थोड़ा बहुत स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है और ऐसा एक आध दिन रात भोजन कर लेने से कोई तुम्हारी पाचन प्रक्रिया नष्ट नहीं हो जाती ऐसा रोज रोज करते रहो तो होती मगर उस रात मुझे करना ही पड़ा वो बूढ़ा तो सिर्फ बहाना था उससे मैं और बातों में लगाए रखा थोड़ी रात हो ही जाने थी क्योंकि वह पच्चीस तीर्थंकर होना मुझे नहीं जच रहा था मैं किसी का तीर्थंकर नहीं होना चाहता मैं पिटी पिटाई किसी परंपरा का हिस्सा नहीं होना चाहता जब मैं पहले ही हो सकता हूं तो पच्चीस में क्यों होना किसको अच्छा लगता है क्यों मैं खड़ा होना 24 के पीछे खड़े अभी आगे के तीर्थंकर जब हटेंगे तब नंबर आएगा आंख मूंद मौनी भया मछली धर खाई कपट कतरनी पेट में मुख वचन उचारी अंतर्गति साहब लखे उन कहा छिपाई ये जो पंडित है ये जो दूसरों को समझा रहा है ये जो समझाने को ही अपने अहंकार की यात्रा बना लिया है अनिवार्य रूप से तुमसे राजी होगा यह तुम्हें देख के चलेगा तुम जो कहोगे वही करेगा राजनीति का एक नियम है नेता को सदा अपने अनुयायी के पीछे चलना होता है। अनुयायी जो कहे नेता उसको और जोर से कहता है अनुयायी को यह भ्रांति होती है कि नेता ने पहले नारा दिया यह बात बिल्कुल गलत है नेता तो जांचता रहता है कि अनुयायी क्या कहने जा रहा है मैंने सुना मुला नसुद्दीन अपने गधे पर बैठ के बाजार से निकल रहा था एकदम तेजी से चला जा रहा था लोगों ने कहा ना सुद्दीन कहां जा रहा है उसने कहा मुझसे मत पूछो गधे से पूछो क्योंकि इस गधे के साथ बड़ी हुज्जत होती है अगर मैं इसको कहीं ले जाना चाहता हूं तो बीच बाजार मार जाता है इधर उधर जाने लगता है उसमें बड़ी बद, बदनामी होती लोग कहते हैं तुम्हारा गधा मुला और तुम्ही से नहीं मानता तो मैंने अभी तरकीब सीख ली जब बाजार से निकलता हूं लगाम बिल्कुल छोड़ देता हूं इसे कहता हूं बेटा चल जहां जाए वहीं मुझे ले चल मगर बजान में प्रतिष्ठा तो रहे कि मेरा गधा मुझे मान के चलता है नेता हमेशा अनुयाई के पीछे चलता है तुम जो कहो नेता उसी को जोर से चिल्लाता है नेता देखता रहता पीछे लौट लौट के कि तुम किस तरफ जा रहे हो जल्दी से तुम्हारे आगे हो जाता है वही हुशियार नेता कहलाता है उसी को राजनीतिज्ञ कहते जो देख ले समय के पहले हवा बदलने वाली वो नई हवा पर सवार हो जाए वो पुराना ही रट लगाए रखे तो कोई ज्यादा समझदार नेता नहीं जनता ही चली गई वो अकेले रह गए वो चिल्ला रहे कोई सुनने वाला नहीं चूक गए नेता को समय की परख होनी चाहिए मगर नेता नेता नहीं होता धोखा है नेता का नेता का सदगुरु कोई नेता नहीं है राजनीतिक नहीं है सदगुरु तुम क्या मानते हो उसको कह के नहीं तुम्हें राजी कर लेता सतगुरु को जैसा दिखाई पड़ता है वैसा कहता है फिर तुम्हें चोट लगे तो लगे तुम नाराज हो तो हो तुम सूली चढ़ाओ तो चढ़ाओ तुम जहर पिलाओ तो पिलाओ मगर सतगुरु के साथ ही हो गए तो रूपांतरण है जो तुम्हारे साथ हो गए हैं जो साधु संन्यासी महात्मा तुम्हारे पीछे चल रहे हैं उनसे तुम्हारे जीवन में क्या क्रांति हो सकती कपट कतरनी पेट में मुख वचन उचारी कुछ कहता है और भीतर कुछ और है अंतर्गति साहब लखे लेकिन परमात्मा तो अंतर्गति जानता है तुम्हारे कहे को नहीं सुनेगा तुम्हारे भीतर की गति को पहचानता है उन कहां छिपाई उससे छिपाने से क्या होगा आदि अंति की वार्ता सतगुरु से पाओ और जैसा परम परमात्मा तुम्हारी अंतर्गति जानता है वैसे ही सदगुरु तुम्हारी अंतर्गति जानता है अंतर्गति साहब लखे साहब दोनों के लिए प्रयोग होता है गुरु तुम्हारे भीतर की गति देख रहा है तुम क्या कर रहे हो क्या सोच रहे हो कहां जा रहे हो क्या मांग रहे हो और क्या वस्तुता तुम्हारे लिए हित कर है। उससे तुम छिपाना सकोगे आदि अंत की वार्ता सतगुरु से पाओ तुम अपने सिद्धांत छोड़ो तुम अपने शास्त्र छोड़ो तुम उससे पूछो कि क्या है प्रारंभ क्या है अंत तुम उससे सुनो तुम अपने विचार लेकर उससे मेल बिठाने मत बैठ जाओ क्योंकि उसमें तो सब गड़बड़ हो जाएगा अगर तुम्हारे विचार ही सही होते तब तो तुम पहुंच ही गए होते तुम्हारे विचार सही नहीं है इसलिए तो तुम पहुंचे नहीं हो अब इन्हीं विचारों को लिए अगर तुमने सदगुरु को सुना तो सुना ही नहीं कहे कबीर धर्मदास से मूर्ख समझाओ कबीर कहते हैं धर्मदास से जाओ मूर्खों को समझाओ कि तुम किन की मान रहे हो जो तुम्हारी मान रहे हैं उनकी तुम मान रहे हो यह खूब पारस्परिक षडयंत्र चल रहा है तुम किसकी सुन रहे हो जिनका धर्म उधार है जिन्होंने कहीं से पढ़ा है गुना है सुना है जिन्होंने जाना नहीं है उनके पीछे चल रहे हो अंधा अंधा ठेलिया दोनों को अंधों से बचो मेरे मन बस गए साहब कबीर धर्मदास कहते मेरे मन कबीर बस गए उस गैरते नाहित की हर तान पर दीपक सोला सा चमक जाए है आवाज तो देखो सुनी आवाज सुनी वाणी सुना कबीर का शब्द और भीतर कोई सोला सा चमक गया दीपक जल गए सदगुरु अर्थात दीपक राग उसे सुन के अगर तुम्हारे भीतर का दिया ना जल जाए तो समझना कि तुम पहचाने नहीं मेरे मन बस गए साहब कबीर हिंदू के तुम गुरु हो, मुसलमान के पीर दो दिन ने झगड़ा मांडे पायो नहीं शरीर और दोनों धर्म लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं और दोनों के झगड़े के कारण परमात्मा देह नहीं ले पाता है परमात्मा उतर नहीं पाता है दोनों के झगड़े के कारण परमात्मा उतर ही नहीं सकता है दोनों के झगड़े में परमात्मा कट रहा है धर्मों के झगड़ों ने परमात्मा को मार डाला मैंने सुना है एक गुरु एक दोपहर गर्मी की दोपहर सोया उसके दो शिष्य थे दोनों सेवा करना चाहते थे क्योंकि सुना था सेवा से मेवा मिलता है तो गुरु ने कहा ठीक सेवा करो दोनों ने गुरु तो सो गया दोनों ने गुरु का आधा आधा बांट लिया कि बाएं पैर मैं सेवा करूंगा दाएं पैर तू सेवा कर अब गुरु को कुछ पता नहीं नींद में गुरु ने करवट ले ली बाएं पैर पर दाएं पैर पड़ गया जिसका बाया पैर था उसने दूसरे से कहा हटा ले अपने पैर को देख हटा ले मेरे पैर पर तेरा पैर पड़ जाए ये बर्दाश्त के बाहर है। उसने कहा देख लिए हटाने वाले देख लिए तेरे जैसे हटाने वाले हो हिम्मत तो हटा दे अगर मेरा पैर भी छुआ आज गर्दनें कट जाएंगी दोनों ने डंडे उठा ली उनकी आवाज सोरगुल सुनकर गुरु की नींद खुल गई उसने आंख बंद पड़े पड़े सारा मामला समझा कि मामला क्या है वो तो डंडे उठा के पिटाई करनी है गुरु की पिटाई उसका पैर मेरे पैर पर चढ़ गया है गुरु ने कहा कि हद्ध हो गई ये दोनों पैर मेरे हैं तुमसे कहा किसने तुमने बांटे कैसे तुम हो कौन इनकी मालकियत करने वाले ये सारा अस्तित्व उसका है लेकिन बांट बैठे हिंदू जाके मस्जिद में आग लगा देते हैं मुसलमान जाके मंदिर की मूर्ति तोड़ देते किसकी मूर्ति किसका मंदिर किसकी मस्जिद दो दिन ने झगड़ा मांडे पायो नहीं शरीर इनके झगड़े के कारण परमात्मा का अवतरण नहीं हो पाता ये पृथ्वी परमात्मा पूर्ण नहीं हो पाती सील संतोष दया के सागर प्रेम प्रतीत मतिधारी मतिधीर कहते धर्मदास कि कबीर में मुझे सब मिल गया शील संतोष दया के साकर्ष प्रेम प्रती थी मति धीर यहां मैंने प्रेम को साकार पा लिया है यहां ना हिंदू है ना मुसलमान है यहां भेद नहीं यहां संप्रदाय नहीं यहां विभाजन नहीं है अस्तित्व का अविभाज्य वेद कितने मते के आगर? और कबीर को भाषा आती नहीं कहा है मसी कागज छुआ नहीं कभी स्याही और कागज छुआ नहीं फिर कैसे सब चीजों के सागर हो गए वेद के मते के आगर सारे वेद और सारे कुरान उनसे बोल रहे हैं ये कैसे घटा ढाई आखर प्रेम के पढ़े सुपंडित हो कभी न ढाई अक्षर पढ़े उन ढाई अक्षरों में जितना है उतना चार वेदों में नहीं उतना कुरान बाइबल में नहीं असल में कुरान बाइबल वेद धम्म में गीता में जो बहा है वो उनसे ही बहा है ढाई अक्षर जाने प्रेम को जान लिया तो परमात्मा को जान लिया सील संतोष दया के सागर प्रेम प्रतीत धीर वेद कि मते के आगर दो दिनन के पीर बड़े बड़े संतन हितकारी अजरा अमर शरीर कबीर के पास जो बैठे जिन्होंने कबीर का अजर अमर शरीर देखा जिन्होंने कबीर की इस देह के भीतर छिपे हुए अदेही को पहचाना जिन्होंने कबीर के आकार में निराकार को पकड़ा वे बड़े बड़े संत हो गए कबीर के पास बैठ बैठ के बड़े बड़े संत हो गए धर्मदास की विनय गुसाई है साहब धर्मदास कहते मेरी एक ही विनय है नाव लगाओ तीर मेरी नाव को भी किनारे से लगा दो बहुत तुम्हारा सहारा लेके पार हो गए मुझे भी पार करा दो शिष्य प्रार्थना ही कर सकता है शिष्य प्रार्थना है और जिस दिन प्रार्थना पूरी हो जाती उस दिन घटना घट जाती प्रार्थना जब तक कम है अधूरी है आंशिक है आधी आधी है कुनकुनी है तब तक परिणाम नहीं होता सदुगुरु की नाव उस किनारे ले जा सकती उस किनारे परमात्मा है और वह किनारा दूर नहीं नाव तैयार है चढ़ने की हिम्मत चाहिए दुनिया हंसेगी हमरे का करें हंसी लोग लोग हंसेंगे मेरे सन्यासियों से पूछो लोग उन पर हंसते हैं लोग उन्हें पागल समझते लोग समझते सम्मोहित हो गए फिक्र ना करना लोग सदा ही हंसते रहे यह कोई नई बात नहीं पुरानी परंपरा है लोग हंस नहीं चाहिए अगर लोग हंसेंगे नहीं तो सन्यास झूठा होगा लोग जिन सन्यासियों की पूजा करते हैं समझना वहां को झूठ है नहीं तो लोग पूजा नहीं करते लोग इतने झूठे कि झूठ की ही पूजा कर सकते हैं लोग जब हंसे तभी समझना कि कुछ सत्य की बात हो, होनी शुरू हुई कोई दीवाना पैदा हुआ कोई मस्ती उतरनी शुरू हुई और नाव पर सवार होने की हिम्मत चाहिए समर्पण नाव पर सवार हो जाना है प्रार्थना करने की हिम्मत चाहिए कंजूसी मत करना प्रार्थना में धर्मदास की बिना गुसाई नाव लगाओ तीर शिष्य का अर्थ ही इतना होता है कि जिसने अपनी प्रार्थना निवेदन कर दी और जो प्रतीक्षा करता है जब कली कोई मुस्कुराती है मेरी आंख अश्क से भराती है दूर बजती हो जैसे सहनाई इस तरह उनकी याद आती है दिल की किस्ती निकलने के तूफान से दिल की किस्ती निकल के तूफान से आके साहिल पर डूब जाती है जैसे जमुना में अक्स ताजमहल दिल में यूं उनकी याद आती है सुबह नौ की किरण उफक के करीब सुर्ख घूंट न मुस्कुराती है गुरु की यास से भरो साहब की यास से भरो फिर साहब ही उस पार ले जाता है सच पूछो तो कोई ले जाता नहीं तुम्हारा यास से भर जाना तुम्हारा प्रार्थना से परिपूर्ण हो जाना ही ले जाता है नाव तो अपने से चलती रामकृष्ण ने कहा है पतवार भी नहीं चलानी पड़ती सिर्फ पाल खोल देने पड़ते उसकी हवाएं ले जाती कोई चलाता नहीं नाव को मगर नाव में बैठने की हिम्मत चाहिए क्योंकि यह नाव जाती अज्ञात की तरफ अपरिचित की तरफ जिससे तुम्हारी पहचान नहीं जिससे तुमने कभी जाना नहीं जिसे कभी अनुभव नहीं किया तुम्हारा परिचित तट छूट जाएगा अपरिचित तट जो दूर कोहासे में छिपा है पता नहीं हो या ना हो वो जो नहीं हो उसकी यात्रा पर निकल जाने का साहस का नाम शिष्यत्व है और जो भी उतना साहस करता है संतुष्ट हो जाता है उस साहस में ही वर्षा हो जाती है जुआरी बनो प्रेम जुआरीपन है रहीमन मैन तुरंग चढ़ी चली वो पावक माही प्रेम पंथ ऐसो कठिन सब कोई निभत नाई अंतर अंतरदां लगी रहे धुआं न प्रगट सोय के जी जानो आपनो कैजा सिर बीती होए जे सुलगे ते बुझ गए बुझे ते सुलगे माही रहीमन दाहे प्रेम के बुझ बुझ के सुलगा यहन रहीम सराही लेन देन की प्रीति लेने देने का हिसाब मत रखना लेना देना यानी व्यवसाय है यह न रहीम सराइये लेन देन की प्रीति प्राणन बाजी रखिए हारी होए के जीत और तब निश्चित ही जीत होती है, हार कभी हुई नहीं निरपवाद रूप से जीत हुई है जिसने दांव लगाया वह जीता है आजित नहीं